विवेक्शूड़ा मिली आत्मात्म विवेक नैर शस्त्रेल वननाम न शक्यो न कर्म कोटि विवेक विज्ञान महासिना धा प्रसाद मंजुना यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कलापों से भी नहीं काटा जा सकता सते प्रमाण क्रमते स्वधर्म निष्ठा तैवात्म विशुद्धर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 समूल नाश होता है निज समुत्पन्ने अन्नमय आदि पांच कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भाती नहीं भास्ता तछवालापन सम्य सलि प्रतीयते शुद्ध तृष्णा सन्तापरम सद्य सौख्यप्रदम परम पुस पंचा को भात शुद्ध पर स्वयं ज्योति जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के त्रिषारूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है उसी प्रकार पांचों कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध रसस्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भाषने लगता है आत्मात्म विवेक कर्तव्यो बंध मुक्त विदुषा ते नैनंदी भवती स्व व्यज्ञा सच्चिदानंदम बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित हो जाता है मंजाद से वर्ग प्रत्यंतम आत्मासंगम्रिय विवेच्य त्र प्रलाप्य तदात्मना स मुक्त जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मूंज में से शीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सब का उसी में लय करके आत्म भाव में ही स्थित रहता है वही मुक्त है अन्नमय कोश देहोयमस्तु कोश्य जीवति में नश्यति तद्विन चर्म मांस स्वयं भवितु नित्य अन्न से उत्पन्न हुआ यह देही अन्न कोश है जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है यह त्वचा चर्म मांस रुधिर अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता पूर्व जलर मृतेरमस्ती जात क्षण क्षण गुणो नियतस्व भाव नएको जडस् घटवत्दृश्यल स्वात्मा कथम भवि भाव विकार वेत्ता जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता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 देह तदर्म तत्कर्म तदवस्थादि सत स्वतएव स्वतः तद्वै तद्वी लक्षण्यत्म देह उसके धर्म उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथक्ता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है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 को इससे पृथक ही जानते हैं देहो मित जड़ बुद्धि देहे च जीवे विदुषस्त हमधी विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्मा हमिवती सदात्मनि जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है अत्रत्मु त्यज मूढ़बुद्धे मांस मेदिपुरी सरासो सर्वात्म ब्रह्मणि निर्विकल शांति परमा भ अरे मूर्ख इस त्वा मांस मेद अस्थि और मरादि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग कर देहेन्द्रिया वसती भ्रमोदिता विद्वान जहाँति वेदांत नया दर्शी जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहमता को नहीं त्यागता तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो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 जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी न होनी चाहिए देहात्म धीरे वृणाम सिद्धिया जन्मादिदुख प्रभुस्ीज यतस्त जहिता प्रयत्ना त्यक्त तो चेते न पुनर्भवाश क्योंकि देहात्म बुद्धि बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति की कारण है अतः उसे प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका न रहेगी प्राण मै कोश कर्मेन्द्रिय यम प्राणो भवि प्राण मतु कोश हे नात्मानपूर्ण प्रवर्तते सौ सकल क्रिया सो पांच कर्मेन्द्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राण मय कहलाता है जिससे युक्त यह अन्नमय कोष अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है नैवा प्राणमयो वा गायुवदंत बिरेस यस्मा किंचित क्वा न वेष मनिष्ट स्व व्यम व किंचन नि परंत्र प्राणमय कोस्वी आत्मा नहीं है क्योंकि यह वायु का विकार है वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है और नित्य परतंत्र है यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट अपना पराया भी कुछ नहीं जानता